एक ही एक ही दो एक बात ठीक है हाँ लिखकर दिखाओ और क्या करता है सूत्र थोड़ा लिखो पुस्तक नहीं खोलना ध्यान दिलाओ ये नहीं है? इंद्र देखा नहीं दिखाया था, दिखाया था? जी। अच्छा हाँ पुस्तक में लिखा है क्या पुस्तक में है अर्थव सूत्र है पता में <laughs> सबके पुता में नहीं होगा आपके पुते में होगा दिखाया नहीं ना लिखा कुछ मृत्यु किसके याद है उपद से बोलो दे आगे चलेगा धातु देखो मिला संगा में हो गया था अच्छा अच्छा मुचली मोचने मुचली में अंत्य सरवर्ण क्या है रे है क्या इसकी के सूत्र से ये धातु को क्या कहेंगे लिदित लिदित, लिदित उनसे कोई सूत्र लगे लटल मुच तीप स होगा तुदाधि पर सहन पर सूत्र लगे से मुचादी नाम मुचलिप विदलुप्त खेत पिसाम नुम सरे सपर हो तो नुम हो जाएगा मकार की संज्ञा हल तम उचान के लिए विदोजन त्याग पर हो। तो मुँह के आगे आएगा नकार नकार को नचा पदार्थ से झली अनुसार सही प्रसन्न तो क्या बनेगा मुंचती मुनचाती बन जाएगा मछली मोचने परसमीपति मुन चादी अतम क्या बनेगा मुनचाती बोलो मुनचाती किसने बोला हाँ हाँ बोलो मुनचाते क्या गलत बोला था दीवचा क्या बोला मुंचा से आगे मुंचे मुंचे थे बोला था मुंचे से बोला था फिर बोलो मुंचा थे लीट लकार परस में लीट लकार में क्या बोगा मुमोच अतु से मैं गुणा होगा आपको क्या बनेगा मुँह चतु हो आगे मुँह हो ये धातु सेठ यानी ठीक है क्या चांदते में क्या क्या बोलो पास से मुची देते हम्म धातु अनिटी तो ईट तो होगा थाल में ईट नहीं होगा किस सूत्र से हाँ किला दिन से सेट हो जाएगा उसको निषेध करने वाले क्या सूत्र है थल में नहीं संदेह क्या निश्चित करने वाले कितने सूत्र बताओ थल में निश्चित करने वाले दो सूत्र एक सूत्र है हाँ वो के लिए और एक है उपदेश त्वतः तो मुझा तो अजंत है अतवालय है अजंत है नहीं तो निश्चित होगा तो क्या बनेगा थल में मोमो चिथ क्या बनेगा आगे बोलो आत बोलो मुमुचे मुमुचे चाह कृष्ण बोला मुमु उत्तमपुर से कह मुमु चे मुता नहीं क्या बन मुमुचे चे क्या लूट लकार होगा ना नहीं पुगन तो गुना होगा क्या बनेगा रुको कहो कहाँ से आएगा क्या जो को क्या निमित्त पर में है जल कौन है तो यहाँ जल है मुख्त से चौक से कहने का श्रत लगेगा आदेश प्रत्यु क्या रूप बनेगा पुरुष में क्या बनेगा मैं मोक्ष आत्मनिपद बोलो मोक्षते लोट लगा मुंचतु क्या बनेगा बोलो सर का नहीं हम्म आतन बदमे मुंचता मुंचस कहा से आया था से पूछे मना था सौ कैसे हुआ लेकर दिखाते तो था कुछ सो कैसे हो जाता है बोलना नहीं कोई लेकर दिखा देखेंगे मुंशा सो कैसे बनेंगे सो कहाँ से आ गया ये सूत्र हैलत है क्या? नहीं ये गलत है, में है मेरे को नहीं नहीं नहीं नहीं भाई एक सूत्र से हो जाएगा पहला क्या लग गया सूत्र ठीक सूत्र लिखा था क्या करते क्या था सूत्र है <laughs> क्या बनेगा से, आगे क्या होगा सवाभ्याम मामु।, मामु, क्या करता है सूत्र मालूम स्वाभ्याम मामु, क्या करता है वा और वरुम यहाँ व हो जाएगा था हो गया मुंस्व आगे उत्तमपुर से बोलो लंग लिश में दे बोलो चत आतंक दिली में परेश मैदम असली में मुझे अत पसंद होगा हैं, नहीं हो। क्यों नहीं होगा या सूट की थे कि सूत्र से हाँ मुच्छा आत्न बद में, में होगा ना नहीं होगा मुच्छ्यूट है मुच्छ थे अभी स्यूट की थे ना नहीं किस कि तो से पुगंध गुण हो जाएगा शोक लगेगा हम लगेगा तो क्या बनेगा क्या बनेगा से आया हैं शुद्ध में ती में ई क्या है तीतो क्या ती कहा है यहाँ तीन तो नहीं सूत्र में ती में ती क्यों दिया हाँ इकार उच्चाणी सूट तो ती में है, ती पर उनसे शूट होता है ती को को होता है ती में और उच्च को सूट होता है बोलो लोगों लो लो लो लो। पर अमुचत सिच होगा चिले को क्या होगा किस किसूत्र से अमुचंदुण होगा ना नहीं।, नहीं।, नहीं क्यों नहीं होगा गीत कौन है गीत कौन है किस सूत्र से हलन कौन से हलम तेर से गीत होगा स्वतः हल्त सूत्र से ईद ही होगा गीत नहीं होगा हलंत सूत्र से ग्य की ईत संज्ञा होगी कैसे होगा उसका गंगीत जरूरत नहीं बोलो अत्यन पद में अंग होगा उदिल परस में पद अंग नहीं होगा तो होगा हो हो नहीं नहीं। नहीं हो तो होगा किस सूत्र से सूत्र से होगा नहीं होगा तो आम उच्च तो सीच को लो करने के लिए कोई सूत्र है क्या कैरू तकर को क करने के लिए कैरू बनेगा आगे अमुकता बोलो हाँ अमू के आगे क्या बंद है हाँ अमुक ध्वन आगे हाँ लिंग लकार में होगा सेव किते है नहीं? नहीं लिंग से चाब अतन सुबह क्यों नहीं क्या करता कहते हो जाए तो परिशोध नहीं हो जाएगा िंग और स्वी चाहिए पुगंध गुना हो जाए तो क्या यार अमोक अत बोला अमोक छे बना हैं? आ र कैसे है? आदुण। क्या आत्मनि प्रदेशो हाँ, हाँ आधुणा क्या प्रत्यय है ई उसके पहले क्या है श्योर हाँ ठीक है अभी ये इसका पूरा हो गया पुस्तक बंद कर दो बंद कर जल्दी देख लो देख ये क्या सूत्र आया अभी जाए ये किसको याद है याद है सो ये धातु क्या है लेकर कर देखा इसमें क्या क्या था तु जिसके यार देखो पहले जो पढ़े है ना। इसमें क्या धातु आया याद है किसको याद है देखो मैं बोल दूंगा हमारे याद है ये कहां अंत में कहा सी चे अंत में चला गया और कोई हो गया वृत्ति क्या है किस याद वृत्ति याद ही आपको तो अपने तो गौरतलो हाँ मुचलीपी विदुल्त सिद पिसाओ क्या है बोलो मुछली पी विुप सिंच याद करो मुछली विदुल्प मुछली विदुल्त सिंच पिसाओ इस इधर तो हो गया लुपली छेदने लुपली वैसे ही बनेगा लट में क्या बनेगा लुमपति या लुम्पते दोनों बनेगा हाँ उत्तम पुरुष बोलो लुम्पा में लुम्पा अब विसर्ग है क्या हाँ उत्तम आत्मापति में क्या बनेगा उत्तम पुरुष में तो में में क्या क्या बोला टे दे दे। में तो क्या बोलो ये याद है कुछ न रूप दे करके पानते सुप छुप तब हाँ नहीं किसके याद है नहीं किसको नहीं पानते धातु कौन है से अनिटे। सामने रूपन से तो हो जाता है रूपन होगा तो कैसे बनेगा हाँ धातु याद रहना चाहिए अनुधा तो कौन है अनिटे उन से क्या बनेगा पद हो गया डेट लगा नहीं आतंक पद बोला पे कार में अनिटे लोपता गुण होगा हाँ आत लुपता से धो पर थोड़ा थोड़ा फकर हो जाता है ना लुप्ता धुआ में पूरा है या स थोड़ थोड़ा है कहाँ से स थोड़ा आ जाता है लुप्ता से लुप्ता साथे लुपता हाँ लि、लिट लकार में क्या बनेगा लोपस्ती पुगंध गुण होगा आतो बोलो हम्म लोट लकार में क्या बनेगा लुमपत्तू लूमपतु बनेगा बोलो रूपा में लुमपता तस्य लोप हूत है लोप सद किसी धातु से श्री है? ये धातु ना आगे आएगा ये धातु से बनता है लुप धातु से लोप कैसे बनेगा किसको है गुण हो जाएगा तो लोप हो जाने अलंत हो जाएगा लोप किसे अदंत किसे होगा घए हो जाएगा भाभी क्या सोते रह भाभी घए होने पर पुगंत गुण हो जाएगा लोप बन जाएगा और लुप्त तो हो गया निष्ठा करो तो, तो हो जाएगा मुक्ति कैसे बनेगा क्या था तु मुझे मुक्ति कैसे बनेगा स्त्रियां तीन शो को हो जाएगा मुक्ति बन जाएगा अब मुक्त करो तो निष्ठा हो जाएगा मालूम है मुक्त मुक्ति मुक्त मुझ कृदंत में आता है निष्ठा प्रत्येक हो जाए तो सकार को कह जाएगा बन जाए मुक्त तीन करो तो मुक्ति इस बार लोप हो गया लोट लगा रहा गया लंग लगा रहा पर उसमें तो बोलो लुमपथ विधिले में क्या बनेगा लुम्पेत आतंपद में बोलो आतंप असली में क्या पहना लुप्या क्या बनेगा क्या बनेगा हो गया ना नहीं कौन की थी कौन की थी यहाँ सीच की थी सूट क्या सूत्र तो क्यारो बनेगा लुपिष्ट बोलो ध्वम किसने बोला लुप्सी ध्वम ढ नहीं टाटा नहीं लुप्सी ध्वम क्या अंगो क्या है लुप इन हाँ लुप्सी ध्वम आगे लुंगला हैं परेशम बद क्या रु क्या सुत किसके आदि बोलो पुसा लुपा बन जाएगा बोलो कार्य में है लगता है क्या में क्या आठ झालू झाल से को लुप कर दो। की दोन से गुणा नहीं होगा रो क्या बनेगा अलुप्त तो, आगे बोलो अलुप्त बोलो अलुप्त ध्वन के ध्व के पहले क्या है बाँ बाँ है बी सूत्र से होगा झलला ध्वम लिंगलाकार में पुगंध गुण होगा क्या बनेगा अलोपेत बोलो परसिम पद बोलो उत्तम से कठिन क्या यहाँ से शुरू करेंगे तो होगा अलोप्यम स्म बनेगा प्रत्यय क्या है, आ, है मीप. मीप आम आम यार मीप मिप को हम कैसे होगा क्या तो लगा वहाँ हाँ अलोप्यम हो गया लुप्त धातु हो गया अगे विद्रे लाभ है मुछली भी विद्रोह विद धातु है सेमुचा दिन होगा ए तो क्या रूप बनेगा बिन्दति बिन्दति वल बिन्दति निन्दता निन्दन्ति निन्दसि निन्दता निन्दता निन्दामि निन्दਾਵाम निन्दामः अतन पद में बिन्दति बिन्देते बिन्दन्ते बिन्दसे बिन्देके बिन्दते बिन्दे निन्दावये बिन्दामहे निट में बिबी विवेद विवेद आ इसमें मतभेद है व्याघ्रभूति मत सेट और भाष्य मत अनिटीट हो गया पहले ये बोल दो आतो लीट लकार में तो अनिट होने पर भी क्रा दिनियम से इट हो जाएगा किंतु लूट लकार में इट होगा तो बनेगा वेदिता इट नहीं होगा तो वित्ता बन जाएगा व्याघ्रभूति आचार्य के मत में सेट है तो वेदिता भाष्य में तो अनेट परिवितता ऐसा प्रयोग होता है इसलिए वेत्ता बनेगा वेदिता नहीं तो वेत्ता आत्मनिपति में बनेगा वेदिता से बोलो ईट नहीं करेंगे तो क्या बनेगा <Ghah> <samo> रेट कार में क्या बनेगा ईट पक्ष में वेदिशी ईट नहीं हो तो वेत आतंक क्या बनेगा पक्ष में उत्तम बेतिया क्या बनेगा वेदिशे और ईट नहीं करेंगे तो हाँ लोट लकार में लेट हो गया लोट लोट में क्या बनेगा बिंदत बिंदत्ता आत्म पद में मध्यम पुरुष बोलो पुरुष पर लग लग क्या बोलो मध्यम पुरुष ये सरल है ना आतप बोलो उत्तम अच्छा, पुरुष बोलो था क्या अबी हो गया विधि में पर क्या बनेगा बिंदित आत में बिंदित मध्यम पुरुष हाँ जोर से बोलो परिश्रम पद बोलो उत्तम पुरुष मध्यम पुरस्व है बिंदे है, है।, है। आशल में क्या मानिएगा विद्या आत्मनिपद में हाँ ईट जब करेंगे तो वेद शिष्ट होगा ईट नहीं करेंगे तो विशिष्ट लिंग से कीट हो जाएगा गुण नहीं होगा विष्ट ईट नहीं करेंगे तो क्या बनेगा विष्ट बोलो ईट करेंगे तो पुगंध गुण होगा हैं धम में क्या बनेगा हम है? है? रूप बनो ध्व नहीं बेदी? कहा जाएगा नहीं ढीचो शिटल लो जाता है क्या बनेगा ध्वे वेदी सी ध्व क्या मनेगा हम से बोलो ईट नहीं करेंगे तो उत्तम तो से क्या मानेगा क्या गुण होगा इट पक्ष में गुण होगा लूंग लकार क्या बनेगा अभी बोलो पुस्तक बंद करो लूंग लकार लिख कर देखा बंद करो लूंग लकार रूप कैसे बना ले हैं नहीं नहीं पद रूप केवल हाँ क्या बनेगा एक पक्ष में ईट होगा नहीं होगा ईट पक्ष में क्या बनेगा अवेदिष्टा अवेदिष्टा बोलो अब अब यदि सकार का कितना हमसे अभी ड ट ड अभी दी डम और आगे अभे दिसी अंग क्या है धम पर रहते अब ये दी अभी दंगे ईट किसको हुआ सिच को हुआ इसलिए अंग धम प्रत्येक किलो अंग कहाँ थे अभी दी इन तंगे ऐसे डम हो जाए अभी दी डम हो गया अभे दिशी अभय दिस जब ईट नहीं होगा क्या बनेगा अभी स्विच कहाँ गया जालो जली बोलो अभी तो सौ कहा से जाता है धूम तो बोलते थे था बोलते सो स अवित अभी तो बोलो फिर कार्य में इट होगा या इट नहीं होगा दोनों तो व्याघ्र मत भाष्यकार होगा ईट नहीं होगा ईट पक्ष में क्या बनेगा पर्स पद में अवेदिशत गुना होगा ईट नहीं होगा तो गुना होगा हाँ क्या बनेगा अवेद श में इट पक्ष में अवेद्यत इट नहीं होगा तो अवेदश्यत दोनों में पुगंध गुण होगा उत्तम पुरुष बोलो ईट पक्ष में परिस आत बोलो वही अनिट पक्ष में परिस बोलो उत्तम पुरुष फिर बोलो अभित श्याम ईट नहीं ईट करेंगे तो विधिता तो हो गया परिवेत्ता ऐसा प्रयोग दिया है ओम नेता बसा